शिवानंद इस संग्रह ब्रह्मज्ञ्य महापुरुष महाराज की स्मृति कथा स्वामी भूधरानंद श्री रामकृष्ण जी के अंतरंग त्यागी पार्षदों में परम पूजनी बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी का मैंने पहले पहल दर्शन किया था यह बहुत दिन पहले की बात है वह बंगला सन तेरह सौ बाईस उन्नीस सौ पंद्रह ईस्वी के बैसाख मास का समय था उन दिनों ढाका जिले के विक्रमपुर परगने के जगत विख्यात विज्ञानाचार्य जगदीश चंद्र वसु के जन्म स्थान राड़ी ग्राम में अक्षय तृतीया के दिन श्री राम कृष्ण श्री श्री और श्री स्वामी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता था इस उपलक्ष्य में बाबूराम राम महाराज वहाँ बारह दिन थे उस समय में राड़ी खाल ग्राम से छ मील दूर पदमा नदी के तट पर भाग्यकुल के स्कूल की नवी कक्षा में पढ़ता था उस तो के समय बाबूराम महाराज से मेरा वार्तालाप हुआ उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था इस परिचय के बाद से मैं उन्हें बराबर पत्र लिखा करता था वह भी बहुत स्नेहपूर्ण भाव से उत्तर देते थे 1917 सौ में कॉलेज में पढ़ते समय श्री, श्री से दीक्षा लेने की बात लिखने पर उन्होंने लिखा था श्री, श्री तुम लोगों पर कृपा करने के लिए अभी भी स्थूल शरीर में है जब ही आओगे दीक्षा होगी बाबूराम महाराज के शरीर त्याग के अनंतर 1918 सौ ईस्वी के आश्विन मास में उसी उद्देश्य से मैं कलकत्ता आया और एक दिन प्रातःकाल स्नान आदि के अनंतर बाग बाजार मोहल्ले में श्री श्री माँ के दर्शन के लिए डेरे से चला मुखर्जी सेन वर्तमान उद्बोधन लेन में श्री श्री माँ के भवन में पहुंचकर नीचे बाई ओर के छोटे कमरे में एक साधु महाराज को मैंने तकिए के सहारे बैठे हुए देखा चबूतरे पर मैं बैठ गया और चौखट के बाहर से ही उन्हें प्रणाम किया उन्होंने पूछा क्या चाहते हो मैंने उत्तर दिया माँ से दीक्षा लूंगा उन्होंने कहा जान पहचान नहीं है क्या दीक्षा इसी तरह होती है मैंने कहा बाबू महाराज ने लिखा था जब ही आओगे दीक्षा होगी उनका पत्र मांगने पर मैंने कहा मैं पत्र नहीं लाया हूं सत्य कहता हूं उन्होंने कहा बगल के कमरे में जो महाराज हैं उनसे कहो बगल के कार्यालय में जाकर देखा पूजनी राजबिहारी महाराज बैठे हैं उनके साथ बातचीत हुई उन्होंने सरत महाराज से कह दिया इसकी दीक्षा आज ही होती माँ जलपान कर चुकी है इस कारण कल होगी दूसरे दिन यथासमय दीक्षा हो जाने पर राजबिहारी महाराज ने पूछा तुमने मठ देखा है या नहीं मेरे नहीं कहने पर उन्होंने कहा राजा महाराज इस समय मठ में नहीं हैं वे पूरी धाम गए हैं महापुरुष महाराज को मैं लिखे देता हूं, तुम यह पत्र लेकर जाओ मठ में रह सकोगे मैं वह पत्र लेकर उसी दिन तीसरे पहर बड़े बाजार से स्टीमर पर सवार होकर बेलूर मठ उतरा और मठ में पहुँचा बेलुर मठ दर्शन यही मेरा प्रथम है उन्नीस ईस्वी के आश्विन मास की श्री श्री दुर्गा पूजा की पंचमी तिथि तीसरा पहर दक्षिण के मुख्य फाटक से प्रविष्ट होकर दुमंजले के पुराने ठाकुर मंदिर में गया वहां श्री श्री ठाकुर का दर्शन करके मठ भवन के दुमंजले पर महापुरुष महाराज के कमरे में गया और उन्हें प्रणाम करके वह पत्र दिया उन्होंने कहा अच्छा यहां रह सकते हो मैंने कहा दक्षिणेश्वर देखा नहीं है कल जाकर देखने की इच्छा है उसके बाद कल ही चंदन नगर लौट जाऊंगा। दुर्गा पूजा के समय वहीं पहुँच रहूँगा तब उन्होंने एक व्यक्ति को मेरे रहने का प्रबंध कर देने के लिए कहा अतिथि कक्ष में मेरे रहने का प्रबंध हुआ संध्या आरती के बाद गंगा के चाट पर बैठकर मैं जप कर रहा था सामने रात थी बहुत अच्छा लग रहा था महापुरुष महाराज ने शरत ॠतु की ठंडक की रात में मुझे बाहर बैठा देख एक व्यक्ति से कहा वह नया लड़का सीढ़ी पर बैठा जब कर रहा है किंतु इस समय की ठंडक अच्छी नहीं है उसे ठंड लग सकती है इससे कमरे में जाने के लिए कह दो इस प्रकार प्रथम दिन ही उनके स्नेह का नि, निर्दर्शन पाकर मैं मुग्ध हो गया वह मेरे लिए इतनी चिंता कर रहे हैं देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ मैं उसी समय उठकर अतिथि निवास में चला गया रात को भोजन का घंटा बजने पर जाकर देखा ठाकुर मंदिर के नीचे के कमरे में दो लालटेन बीच में रखी है दोनों और कुछ आसन बिछे हुए हैं तथा बरामदे में एक लालटेन रखकर और भी कुछ आसन लगे हुए हैं पूज्य पात्र महापुरुष जी महाराज वहां पधारे और उत्तर मुख होकर बैठ गए उस पंक्ति में वह अकेले ही थे उनके आज्ञा से उनके पास बाई और पश्चिम की तरफ मुख करके मैं बैठ गया उस दिन बहुत थोड़े साधु ब्रह्मचारियों ने भोजन किया आजकल की तरह लंबी पंक्ति नहीं थी दूसरे दिन प्रातः काल दक्षिणेश्वर जाते समय पूजनी महापुरुष महाराज ने कहा नीचे ठाकुर के भंडार से कुछ कच्चे नारियल और चीनी ले जाना दक्षिणेश्वर में नकुल अर्थात पुजारी रामलाल दादा के पुत्र को देना भवतारिणी माँ का भोग देने के लिए जल्दी लौट आना जहाँ दिन के ग्यारह बजे भोजन का घंटा बचता है उस समय न आने से सभी प्रतीक्षा करते रहेंगे दक्षिणेश्वर तो पहुँच कच्चे नारियल और चीनी माँ के भोग के लिए दे दिए फिर समस्त मंदिरों का दर्शन और प्रणाम किया माँ के मंदिर में कुछ देर तक मैं जब ध्यान करता रहा अब प्रसन्न मन से मैं लौट आ रहा था एक, -एक याद आया कि श्री श्री ठाकुर का कमरा तो नहीं देखा वहाँ जाकर पूर्व दक्षिण की ओर से दरवाजे से देखा एक महिला वहाँ श्री ठाकुर की पूजा समाप्त कर पूजा के आसन पर कर बैठी है और तीन चार भक्त उनकी आरती करने का आयोजन कर रहे हैं कुछ देर तक प्रतीक्षा करके तथा यह सोच करके मत ठिलौटने में देर होगी मैं कमरे में प्रविष्ट हुआ और श्री ठाकुर को प्रणाम करके चला आ रहा था कि उन महिला भक्त ने मुझे इशारा करने करके बैठने को कहा थोड़ी देर बाद आरती समाप्त होने पर हर एक व्यक्ति मिट्टी के हंडी से रसगुल्ला लेकर उन्हें खिलाने लगा उन महिला ने मुझे भी उसी ढंग से उनके मुख में रसगुल्ला देने के लिए इशारा किया मेरे सामने यह घटना कुछ अजीब सी मालूम हुई किंतु मंत्रमुग्ध की तरह मैंने उनके मुख में एक रसगुल्ला देकर कहा अब मैं चलता हूँ मुझे जल्दी मठ लौटना होगा वहाँ सब लोग मेरे लिए प्रतीक्षा करते रहेंगे किंतु उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा एक बार पूछा माँ का प्रसाद पाया है पंचवटी का दर्शन किया है पुनः पूछा बिल्ल वृक्ष का दर्शन किया है इस तरह से जैसे ही मैं जाने की बात करता तभी एक न एक बात पूछकर मुझे वह रोक देती थी उन्होंने प्रसाद मंगवाकर सबको दिया और स्वयं भी लिया इसके बाद वह सबको लेकर पंचवटी की ओर चली और श्री ठाकुर के विषय में अनेक बातें कहकर घंटे भर का समय बिता हम सबको लेकर अपने घर आई और वहाँ हम सबको खिलाकर छोड़ा मैं प्रतिक्षण मठ की ही चिंता कर रहा था मैं पहले पहले ही मठ में आया था चिंता होने लगी कि मेरे इस विलम्ब का कारण लोग न जाने क्या समझेंगे भद्र महिला को मैं नहीं जानता था किंतु उनसे विदा लेना भी संभव नहीं हो रहा था अंत में जब मैं मठ पहुंचा तो दिन के अढ़ाई बज गए थे मठ में सब ने बताया कि सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे महापुरुष महाराज तक सारी बातें सुनकर उन लोगों ने कहा ओह तुम लक्ष्मी दीदी के कब्जे में पड़ गए थे तब मुझे पता लगा कि वही लक्ष्मी दीदी स्वयं थी जिन्हें श्री श्री ठाकुर शीतला का अवतार कहते थे कुछ पात महाराज से भेंट होते ही उन्होंने भी कहा लक्ष्मी ने तुम्हें रोक लिया था अच्छा अच्छा अच्छा हुआ बाद में मेरे चंदन नगर जाने की बात उठने पर उन्होंने कहा तुम्हारी जब इच्छा हो मठ में आना और जितने दिन चाहो यहाँ रहना दूसरे साधुओं ने भी मुझसे दुर्गा पूजा के कई दिन तक मठ में रहने के लिए कहा किंतु यह सोच करके मैं चंदन नगर की पूजा में रहूँगा और ऐसी बात वहाँ कभी आया हो, दुर्गा पूजा की षष्टि के दिन ही मैं चंदन नगर चला गया वहाँ रहकर विजयादशमी के बाद पूर्वी बंगाल में अपने घर आ गया उन्नीस ईस्वी से कलकत्ते रहकर पढ़ने का निश्चय हुआ मछुआ बाजार स्ट्रित के विद्यार्थी भवन में रहकर मैं कॉलेज में बीए पढ़ने लगा उस समय प्रायः प्रत्येक सप्ताह मैं मठ जाता था उन दिनों महापुरुष महाराज मठ के थे। अध्यक्ष थे राजा महाराज अध्यक्ष थे किंतु वह प्रायः बलराम मंदिर में रहते थे वहाँ भी मैं उनके पास जाता था वहाँ सुनने में आता था कि महापुरुष महाराज बहुत गंभीर प्रकृति के पुरुष हैं बातचीत बहुत कम करते हैं लोग उनके पास जाने में डरते हैं किंतु मैं मठ में आने पर हर समय ही उनके पास रहता था और उनसे वार्तालाप किया करता था मुझे कुछ भी भय नहीं होता बल्कि बहुत बहुत आनंद मिलता था वह भी मुझे बहुत प्यार करते थे उस साल विद्यार्थी भवन में एक दिन पूज्य पाठ महाराज का जन्मोत्सव मनाने का निश्चय हुआ कार्यक्रम का संध्या को पूजा भजनादि जीवनी पाठ और प्रसाद वितरण संचालक लोग मठ में जाकर पूजनी राजा महाराज महापुरुष महाराज तथा अनयान्य महाराजों को निमंत्रण दे आए थे उस दिन एक सब पार्टी को साथ लेकर मैं उन्हें लाने के लिए तीसरे पहर मठ में पहुँचा पहले राजा महाराज की खोज की परंतु उनसे न मिलने के कारण हम दोनों महापुरुष महाराज के पास गए और सब कुछ कहकर नीचे गंगा किनारे वाले बरामदे में आकर देखा एक चौड़ी बेंच पर गद्देदार बिछौना है और उस पर बैठ राजा महाराज गुड़गुड़ी की नली से तम्बाकू पी रहे हैं उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की कि विद्यार्थी भवन से उत्सव में उन्हें हम लेने आए हैं सुनकर वह थोड़ा हंसे और कहा तुम पहले महापुरुष महाराज के पास गए थे उन्हें लेने के लिए ही आए हो मुझे लेना होता तो पहले मेरे पास आते मैंने कहा आपको ही पहले खोजा है न मिलने के कारण महापुरुष महाराज के पास गया उन्हें कहकर सुना आपकी तलाश में आया हूँ आप सभी को जाना होगा उसी समय पुजैनी महापुरुष महाराज आकर उसी बेंच के गद्दे पर बैठ गए राजा महाराज ने कहा महापुरुष महाराज जाएंगे, उन्हें ले जाना और जो जो लोग जाएंगे उन लोगों को लेते जाना मेरी दूसरी जगह जाने की बात है इस कारण तुम्हारे यहाँ नहीं जा सकूँगा महापुरुष महाराज ने कहा कि वह जाएंगे थोड़ी देर बाद सबको लेकर हम नाव से गंगा पार करके बाग बाजार में उतरे और वहाँ से गाड़ी से विद्यार्थी भवन आए सभी बहुत प्रसन्न हुए महापुरुष महाराज आए हैं सुनकर आनंद की हलचल मची पहले पाठ हुआ उसके अनंतर भजन संगीत आदि हो जाने पर निवेदित फल मिठाई आदि से महापुरुष महाराज आदि साधुओं को भोजन कराया गया बाद में उपस्थित अन्य भक्तों को भी दिया गया उत्सव के समाप्त होने पर उन्हें बाग बाजार तक ले जाकर मुझे ही नाव का प्रबंध कर देना पड़ा 1920 सौ ईस्वी के असहयोग आंदोलन के समय सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए मेरी बीए परीक्षा की फीस जमा हो गई अब क्या किया जाए परामर्श लेने के लिए मैं मठ पहुंचा, सारा विषय सुनकर महापुरुष महिला ने कहा इस आंदोलन से देश की अवश्य भलाई होगी किंतु यह स्थायी नहीं होगा लड़कों की पढ़ाई बंद कर देना ठीक नहीं है पढ़ाई चलनी चाहिए तुम इस समय शहर में रहोगे तो आंदोलन से तुम्हारी पढ़ाई में बाधा होगी गांव जाकर ध्यान से पढ़ते रहो और समय पर यहां आकर परीक्षा देना अतः मैं गांव चला गया घर जाकर बीच बीच में मैं महापुरुष महाराज को पत्र लिखता था वह भी बहुत प्यार व्यक्त कर मेरे पत्रों का उत्तर देते थे और आशीर्वाद भेजते थे 1923 सौ ईस्वी में मैं घर छोड़कर मठ चला आया महापुरुष महाराज उन दिनों मठ और मिशन के अध्यक्ष थे उन्हें प्रणाम कर मैंने कहा मैं मठ में रहने के लिए आया हूँ उन्होंने कहा आए हो अच्छा रहो रोज ही मेरा कुशल प्रश्न पूछते थे और मैं उनका प्यार पाता था एक दिन तीसरे पहर गंगा किनारे वाले बरामदे में बेंच पर बैठे वह तम्बाकू पी रहे थे वहां मैं अकेला ही उपस्थित था मौका पाकर मैंने कहा बीती घटनाएं मन में जागती है और उससे मन चंचल हो जाता है उन्होंने मेरी आँखों के ऊपर क्षण भर के लिए दृष्टि डाली कुछ बोले नहीं किंतु आश्चर्य की बात है कि उसके बाद से मेरे मन में वे चिंताएं उठकर फिर मुझे परेशान नहीं करती थी मैंने इस विषय पर पहुंच बहुत सोचा विचारा और उनकी आध्यात्मिक शक्ति का परिचय पाकर मैं उनके प्रति अधिक आकर्षित हुआ केवल कृपा दृष्टि के द्वारा वह मनुष्य के मन की गति घुमा दे सकते थे उस समय की एक घटना विशेष रूप से याद आती है तब प्रायः रोज ही तीसरे पह में मटके किसी न किसी महाराज के साथ टहलने जाता था एक दिन लौटने पर कुछ विलम्ब हो गया श्री ठाकुर की संध्या आरती आरंभ हो गई थी मैं गंगा में हाथ मुँह धोकर शीघ्र आरती में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था जोर से चलने के कारण जूते का शब्द हो रहा था मठ भवन के पश्चिम और बरामदेम बेंच पर महापुरुष महाराज ध्यान में बैठे थे मुझे वह दिखाई नहीं पड़े मेरे चलने के शब्द से आँखें खोद वह भूल उठी कहाँ गए थे मैंने कहा थोड़ा टहलने गया था उन्होंने कहा क्या यहाँ टहलने के लिए आए हो मैं धीरे धीरे आरती में चला गया किंतु इतना ही यथेष्ट था उस दिन से रोड टहलने जाने की रीति बराबर के लिए बंद हो गई जीवन में फिर कभी नृत्य नियमित टहलने का कर्म नहीं हुआ सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का जीवन गठित करने के लिए उनमें बहुत ही सावधान दृष्टि थी शाम को घूमना फिरना वह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे